मन से प्रतिष्ठा मनो मे पाचे प्रतिष्ठित आदिराबे वेदस्तम नो सामत सत्यम सत्यमंद तन मत तद तवता अवतम्मा अवतवेश अत्रिषद प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के ऊपर कुछ प्रचार आरंभ हुआ है मंत्र था आत्मा वही इदम एव अग्रे आशी नान्य शायक शता लोकांश ऐसा मंत्र है आत्मा भई प्रसिद्ध ही आत्मा ही अन्य कुछ नहीं था इदम जगत अभी जो नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है अभी आत्मा नहीं दिख रहा जगत शरीराज दिख रहा है जितने भी अब दृश्य दिख रहा है ये दृश्य के सृष्टि के, के पूर्वावस्था में आत्मा ही था जैसे मिट्टी से जितने भी पात्र बनते हैं वो पात्र बनने की पूर्वावस्था मिट्टी ही थी वैसे ही तो आत्मा ही था इधम एक एवं अग्रे आशित चिंतन वैसे कहा एक मारे होता है सजातीय भेद व्यावृत्ति का ये नहीं कि एक आत्मा अन्य आत्मा भी हो ऐसा नहीं आत्मा अंतर नहीं था एक ही आत्मा था ये लगने से स्वगत भेद अपने आप में भी हाथ गैर आदि का सावैव वस्तु भेद आता है निर्भय था बोलना चाहते हैं आत्मा में भेद आता है तत्त्व अवयव का भेद अवयवी में आ जाता है सावै और नान्य किन्थ व्यापार वाला कोई वस्तु नहीं था उसका नहीं। आत्मा को छोड़कर के अन्य कोई वस्तु व्यापार व नहीं माने अद्वितीय था विजाती भेद का भाव बिताया है ऐसे आत्मा ने इ क्षत बने होना चाहिए आठ का आगम नहीं किया है आठ का आगम का अभाव सामदस है लुंग लगा के रूप से लंग लगा अ क्षत के में इ बोला हुआ है लोकान्म मैं लोगों की सृष्टि करूंगा मैंने पूर्व में प्राणियों ने जो कर्म किया हुआ है तो उनके अभी भोग देने के लिए तीन वस्तु के रूप में प्रारब्ध कर्म भोग देता है शरीर आवास स्थान खाद्य पदार्थ चौरासी लाख यूनिया हैं सब तक पूर्व जन्म का कर्म है पूर्व सृष्टि कर्म है, तो उनके अनुकूल शरीर कैस कर्म का कौन सा शरीर बनाना है उस शरीर के योग्य खान चाहिए रहने का स्थान भी उसका होगा अगर मछली का शरीर मिल जाए और धरती मिल जाए काम नहीं आएगा जल चाहिए मनुष्य शरीर मिले और जल मिले काम नहीं चलेगा धरती चलेगा तो तीन तरह के प्राणी है जल चल चर, नवचर चर, जो भी है तो ब्रह्मांड तो चौदह भुवन है ब्रह्मांड में एक चौदह तला का मकान है समझो ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न फ्लेट में भिन्न भिन्न रह रहे ऐसी स्थिति है पाताल से लेकर के सत्यलोक पथा है ऐसा हो जाता है। ये बीच में है ये जो भू लोक है बीच में है इसके नीचे साफ ये सही साफ और इसके ऊपर साफ ऐसा होता है तो एक ही आत्मा था सृष्टि ये पूर्व में कोई भी वस्तु पैदा होने के पहले उसके आकृति भी नहीं था नाम भी नहीं था तो उसपे कारण रूप ही होता है आत्मा ही था या आत्मा सबसे बाच्यार्थ लिया है ईश्वर और लक्ष्यार्थ ले निर्भय निराकार आत्मा क्योंकि आत्माशब्द का बातचीत है सबल ब्रह्म होगा मायाधीशिष्ट उसमें होगा उसके द्वारा लक्षित होता है निर्गुण निराकार आत्मा जैसे गंगा पद का बातचीत होता है गंगा का प्रवाह और लक्षार्थ बन जाता है तीर वैसे ही यहां आत्मा एक भाष्य का, का आदि चलना है टीका से ननो आत्मना सविशेष तत्वत्वि प्रतीत तद विरोधा कथम कैवल्यसं केवल एक ही आत्मा था ऐसे कैसे होगा आत्मा बई इदम एक एव अग्रे आश्रित में एक ही आत्मा था भई कैसे लगा दिया ननो आत्मा सविशेष तत्व आत्मा हमेशा सविशेष रूप से पाया जाता है मैं मनुष्य हूं मैं करता हूं मैं घोकता हूं सविशेष रूप से पाया जाता है खाली आत्मा आत्मा उपलब्धि नहीं होती है कभी भी आत्मा की उपलब्धि कोई ना विशिष्ट बन है, कर्तृत्व विशिष्ट भोक्तृत्व विशिष्ट मनुष्यत्व आदि विशिष्ट होकर के आत्मा की उपलब्धि होती है सविशेष है तो नत्मा ना सविशेषत्व प्रतीत है आत्मा की प्रतीति माने ज्ञान जब भी होता है सविशेष रूप से होता है निर्विशेष रूप में नहीं होता ऐसा पूर्वादिशंका कर रहा है तद विरोधात इस विरोध में कथम कई केवल एक ही निर्विशेष आत्मा कैसे सिद्ध होगा केवल से भाव कैवल्य क्षय प्रत्यय लगा हुआ है केवल केवल में धर्म रहेगा कैवल्य धर्म केवल मने अगेणा कैसा रहा इतिहा संज्ञा ऐसा संज्ञा है एक दो टिप्पणी सविशस्त्र प्रतिदे मने कर्ताहम इत्यवि प्रत्यक्षादि रूपाया ऐसा है मैं कर्ता हूं भोगता हूं कर्तृत्व विशिष्ट तो रूप से आत्मा विशेष रूप से पाया जाता है कर्तृत्व तो भोक्तृत्वादि तो रूप से रूख केवल आत्मा कैसे रहेगा कई बार न मैं निर्विशेषत्व जो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो कुछ भी नहीं खा आत्मा आत्मा बई आत्मा ही था ऐसा कैसे होगा ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहते हैं विशेषस् सर्वस्या आत्मनिम आगे या कल्पित्वा यह सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं जितने भी विशेष होता है जितने भी विशेष वस्तु होते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशेष मनुष्यत्व आदि हैं सर्वस्व सबके सब, सब विशेष जितने भी हैं आत्मनी माया कल्पित उस आत्मा में माया के द्वारा कल्पित है कल्पना है सविशेष जितने भी कल्पित है विशेष इसलिए निर्विश नास्तव ना निर्विशेष सत्र माने विशेष जो होता है कल्पित है वास्तव में जो निर्विशेष है तो उसको विरोध नहीं आता है मनुष्य में कोई सिंह की कल्पना करेगा मनुष्य तीन सिंह वाला होता है किन्तु वो सिंह के द्वारा मनुष्य में सिंह रहित तो में कोई विरोध नहीं आता वास्तव इसलिए रहित है तो निर्विशेष में जो भी कर्तृत्व भोक्तृत्वादी कल्पना की जाती है वो सबके सब माया के कारण है सविशेष होता है माया के कारण होता है इसलिए उसका कोई विरोध नहीं आता है निर्विशेष के साथ इसलिए आत्मा एक बन जाएगा एका यदि तदर्थम आत्मा में निर्विशेष सिद्धि के लिए आत्मा निर्विशेष है ऐसे सिद्धि के लिए माया आत्मा सकाशात सृष्टि भक्त सृष्टि पूर्वम इसलिए क्या करना चाहता माया के द्वारा आत्मा से आत्मा के साम्य से सृष्टि हुई है आत्मा के साम्य से माया से सृष्टि हुई है ये बोलना चाहता है क्योंकि तो जड़ पदार्थ चेतन में आश्रित हुए बिना कार्य नहीं कर सकता हमारा शरीर चलता है जड़ है जब तक हमारा अस्तित्व होगा तब तक शरीर चलेगा हमारा अस्तित्व नहीं शरीर नहीं चलेगा चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ पदार्थ काम नहीं कर सकता गाड़ी चलती है तो ड्राइवर में आश्रित होने पर चलती है चेतन में आश्रित होने पर ही गाड़ी चलती है खाली गाड़ी नहीं चलती चेतन के लिए वैसे यहां भी यही सही है तो आत्मा में निर्विशेष सिद्धि के लिए वाक्य आने वा हैं आत्मा वही आदि वाक्य कहना चाहते तो हैं क्यों माया आत्मा न सका साथ सृष्टि में बढ़ते हैं माया के द्वारा आत्मा के सान्निध्य से माया से सृष्टि होती है कहने के लिए इसलिए सृष्टि पूर्वम आत्मा तो दृविशेष रूपम सृष्टि तो के पूर्व में आत्मा निर्विशेष है यह सिद्धा करना चाह रहे हैं कृपा दर्शन तो मैं दिखाने के लिए आत्मा वही इत्यादि वाक्यों सृष्टि के पूर्व काल में कुछ भी नहीं था आत्मा ही था ऐसा दिखाने लिये वाक्य है एक आना चाह रहे हैं तीन चार की टिप्पणी में कहा इति का अर्थ इति आशय वास्तविक तो सविशेष कल्पित सविशेष द्वारा वास्तविक तो निर्विशेष में कोई हानि नहीं होती है ऐसे अभिप्राय से कहा तदर्थम विशेष कल्पितत्व तो सिद्ध ज्योतिशेष होता है कल्पितत्व इसी सिद्धि के लिए आत्मा के सान्निध्य में सान्निध्य से माया से जन्म होता है सृष्टि होती है ये कहने के लिए सृष्टि के पूर्व में आत्मा ही था ये बोलने के लिए वाक्य है आत्मा भाई इत्यादि वाक्य है ये बताया इसलिए कहा भाषण ने कहा आत्मा आत्मा शब्द का अर्थ होता है माने विष्णुपुराण ने पांच प्रकार के विग्रह दिखा करके आत्मशब्द की सिद्धि वैसे भी माने रूढ़ भी है आत्मा का अर्थ अंतरात्मा को ही आत्मा बोलते हैं रूढ़ है आत्मा शब्द रूढ़ है और यौगिक भी है माने विष्णु पुराण में पांच तरह से बताया हुआ है ये बोला चाहते हैं आत्मा है। आप आत्म होते है आत्मा आपकी भी व्याप्त धातु से आत्मा सबको प्राप्त करता है इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है अधिष्ठान रूप में है कल्पिक वस्तु तो अधिष्ठान को छोड़कर के बाहर नहीं जा सकता तो जितना भी कल्पित वस्तु है आत्मा अनुगत होगा आप नौतेर आपने व्याप्त धातु से अरे विग्रह दिया है विष्णुपुराण का टीका में देंगे श्लोक देंगे यज्ञापन के विषय है यज्ञा से संतोभाव है तस्मात आत्मा की आत्मा का ऐसी व्याख्या करते आत्मा क्यों कहा जाता ऐसा कहा जाता है कह रहे आप नौतेर अतेर अततेर बा तीन सब कुछ सबके साथ प्राप्त होता है मानी सबका एक अधिष्ठान कल्पित अधिष्ठान है वो कल्पित वस्तुओं का अधिष्ठान है सर्वत्र प्राप्त होता है इसलिए उसको आत्मा कहा सभी विषयों में आत्मा है अनुगत है जैसे मिट्टी के जितने भी पात्र बनते हैं मिट्टी अनुगत है इसी प्रकार आत्मा में जो कल्पित वस्तु होंगे अधिष्ठान को आत्मा ही होगा रज्जु में जो भी हम कल्पना करेंगे अधिष्ठान रज्जु है रज्जु अनुगत है इस तरह से व्याप्त है रज्जु उसमें इस प्रकार आपने व्याप्तक तो धातु से आत्मा बनाया एक दूसरा होगा अत्येर अधभक्षण धातु से आत्मा बनाए सबको खा लेता है प्रलय काल में कुछ भी नहीं रहेगा अपने, अपने में समेट करके बैठ जाता है सुसूप सबको अपने में भीतर करके बैठ जाता है प्रलय काल में कुछ नहीं रहेगा अपने में सबको भीतर कर देता है इसलिए उसको आत्मा कहा अधातु से अधभक्षण से आत्मा मन प्रत्यय करके बनाया अथवा अतथे वत सात्य गने निरंतर दमन है सर्वत्र व्याप्त है इसलिए उसको कहते हैं आत्मा ये कहा कि अतः धातु से ही बनता है आत्मा अत सातत्य गमन धातु है साति भ्याम मनिन मनिड ऐसा उड़ादि सूत्र है सो अंतकर्मणी धातु है विनाश अर्थ में धातु का प्रयोग होता है शाम शब्द होता मनिन प्रत्यय करके होता है धातु से मनन करेंगे आदेश आदित्य से अशु आप हो जाएगा सामन मन, और और अत सात्य गने से होगा मनिण प्रत्यय होगा निहित होने से अतोबाया लग जाएगा आत्म बनाएगा साथ ही ध्यान मनि मनी, मनी रऊ ऐसा सूत्र है तो अत सातत्य गु से मनिण प्रत्यय करेंगे नकारित होने से मन बचेगा उपदावृत्ति आत्मन बन जाएगा ऐसा तीन धातु दिया या बाद यह है उसके आगे एक और भी है इति आत्मा विष्णुपुराण इसका ग्रहण करता है सबको वर्तमान में वर्तमान काल में सबको ग्रहण करता है क्या ग्रहण करता है वही आत्मा जीव रूप से शब्द स्पर्श रूप रस में ग्रहण कर है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करने वाला आत्मा ही तो हो रहा है वर्तमान में आदत्य इति आत्मा सबको ले लेता है किसे भी आत्मा ऐसा अर्थ आएगा तो आत्मा क्या है कहते हैं आत्मा आप तोतेर अत्यर अततेर बा तीन यहां दिया है तीन विग्रह विष्णुपुराण के ढंग से दिया हुआ है जिसे टीका में श्लोक देंगे विष्णुपुराण में श्लोक देंगे आप आप सबको प्राप्त होता है इसलिए आत्मा है सबको खा लेता है इसलिए आत्मा है और सबको ग्रहण करता है वर्तमान में इसलिए जिसका निरंतर भाव है नैरंतरी है कभी भी अभाव नहीं होता या चाष्य संतो भाव जिसका निरंतर भाव है विद्यमान हमेशा विद्यमान है कभी अभाव नहीं होता ये शरीरादि जैसा नहीं है शरीर आदि तो पूर्व में भी था बाद में भी अविद्यमान हो जाएगा ऐसी स्थिति है किंतु तो ऐसा नहीं है अभ्यक्तादी भूतानी व्यक्त मध्य निभा अव्यक्त निधन निपत गीता में गा शरीर आदि को लेकर कहा ये पहले अव्यक्त अवस्था में थे आकृति नहीं दिखाई पड़ते थे जिसके उत्पत्ति के पहले आकृति नहीं दिखाई पड़ती अव्यक्त आदि बहुत जितने भी है ये सब आकृति रहित थे पहले व्यक्त मध्यान ये बीच में आकृति आए हैं कुछ, कुछ दिन के लिए और अभ्यक्त निध्याण देगा कुछ दिन के बाद फिर वो अभ्यक्त में चल जाएंगे फिर खो जाएगा रूप ऐसी आत्मा ऐसा नहीं है जो अंतर है वो पहले भी था अभी भी है काला अंतर इसलिए उसको आत्मा कहते हैं कहा तो आत्मा मैंने आत्मोतेर अतेर अततेर बार ये आत्मा की व्युत्पत्ति बताई हुई है माने सबको व्याप्त करता है सबको खा लेता है और निरंतर जिसके अस्तित्व है इसलिए आत्मा कहा और एक आदत्य भी आम पूर्वदार धातु जी संगे आदत्य है जिस सबको वर्तमान में सब विषय का ग्रहण करने वाला कोई है परमात्मा है आत्मा शब्द परमात्मा है सर्वज्ञ है वो सर्वम जाना तीन सर्व है सभी सविशेष रूप से सर्वज्ञ हो रखा है माया विशिष्ट होता है इस जी को बोलते हैं सर्वशक्ति ही सर्वाशक्ति सर्वासक्तया अश्य सर्वशक्ति सारी शक्ति उसमें है क्या क्या कर सकता है वो तो कार्य के द्वारा अनुभयी होता है सारी शक्ति सारी शक्ति वाला है और यह तो हो गया सविशेष रूप का आत्मा मैंने सृष्टि के पूर्व में जो दिखाना है सविशेष रूप और आगे सर्व संसार धर्म वर्गित है निर्विशेष आत्मा सविशेष द्वारा उपलक्षित जो निर्विशेष आत्मा होगा भूख प्यास आदि कोई धर्म नहीं जिसमें स्वभाव विकार नहीं कोई विकार नहीं जन्मवृत्ति भी नहीं है भूप प्यास भी नहीं है सुख दुख भी नहीं आत्मा क्यों जन्मवृत्ति शरीर का धर्म होता है और सुख दुःख मन का अंतकरण का धर्म होता है भूख प्यास प्राण का धर्म होता है निर्धर्म के आत्मा कोई धर्म नहीं एक असमाय आदि सर्व संसार धर्म वर्गी भूख प्यास आदि सारा संसार धर्म जितने भी हैं सबसे कर्तृत्व भूक्तृत्व कोई धर्म नहीं उस निर्विशेष आत्मा में संसार धर्म का स्वरूप कैसा है नित्य निरंतर है सदैव होता है निरंतर पूर्व काल में भी था वर्तमान में आगे भी रहेगा ऐसा नित्य शुद्ध है बुद्ध है ज्ञान स्वरूप है मुक्त है उपबंधन हाँ। तो में है ही नहीं वास्तव में ऐसा मुक्त स्वभाव वाला है अज आजा, अजरा हमारा अजन्मा है जरा रहित है मृत्यु रहित है अमृता अमृत स्वरूप है और अद्वय द्वैत रूप नहीं है अकेला है न द्वय ऐसा आत्मा है ऐसा आत्मा कहा जाता है भई ऐसा आत्मा ही था पहले इदम ये जो अभी जो भिन्न रूप में दिख रहा है अभी तो जगत रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है किंतु ये पहले उस आत्मरूप में था जिसके उत्पत्ति के पहले के हम विचार करते हैं सृष्टि के पूर्व में ऐसे आत्मरूप में था उससे अतिरिक्त तो इसकी सत्ता नहीं थी भाई तो इदम ये जो कहा गया यदूप्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जो नाम रूप कर्म देखो जगत का तीन आकार होता है प्रत्येक वस्तु का एक एक नाम होगा और प्रत्येक वस्तु का एक एक आकृति होगी अपने अपने आकृति होगी नाम रूप और सब में अपने ढंग की क्रिया हो नाम रूप कर्म संसार का स्वरूप तीन है नाम रूप कर्म कोई भी वस्तु होगा एक नाम होगा उसका कोई नाम नहीं होगा तो सर्वनाम से बोला जाएगा वह यह करके बोला जाएगा नाम है सबका नाम होता है सबके रूप माने आकृति अपने अपने ढंग की आकृति होती है सबको नाम रूप और कर्म हर वस्तु में क्रिया होती क्रियाशील है चारे ये तीन मिल करके संसार होता है नाम रूप कर्म देखा। यदम मैंने यह रूपतम जो पूर्व में कहा गया था नाम रूप कर्म भेद भिन्नम नाम रूप कर्म विशिष्ट जगत जगत कहा था पूर्व में माने इस अध्याय के पूर्व में जो कहा था माने प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में जो कहा था हम अभी चतुर्थ अध्याय में त्रिवेदी आरण किया जगत ऐसा जो जगत था आत्मा एवं एको अग्रे जगत प्रागाश ये जगत नाम रूप क्रिया विशिष्ट जगत अभिभाष रहा है ऐसे जगत सृष्टि के पूर्व काल में जब हमारी दृष्टि वहां ले जाकर देखते हम तो क्या स्थिति होती है एक आत्मा मात्र ही था बाकी जगत नाम के कोई वस्तु नहीं था जगत के अंतर्वादी हमारा शरीर भी कुछ भी नहीं था ये आत्मा ही था ऐसा पूर्वादी शंका करता किम येदान सा एक ये ये क्या इस समय में वो एक नहीं है क्या सृष्टि के पहले एक था अब जगत रूप में हो गया अनेक हो गया ऐसा क्या न सिद्धांत करना अभी भी एक ही है किंतु दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि में अनेक दिख रहा है अज्ञानी की दृष्टि में अनेक दिख रहा है जैसे भटादी बनने के पहले एक मृतिका ही होती है मृति होती है किन्तु भटादी जब बन जाती है तो अज्ञानी की दृष्टि में मिट्टी का खो जाती है उसको घड़ बोलने लग जाएगा शराब आदि बोलने लग जाएगा मृति खो जाती अज्ञानी की दृष्टि में किंतु ज्ञानी की दृष्टि में उसका आदमी भी मिट्टी ही है वैसे यहां भी वर्तमान काल में भी ज्ञान की दृष्टि में तो आत्मा ही है यह कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं होती है रज्जु में जो सर्प बुद्धि होती है कि और एक ही वहां रज्जु बुद्धि है दोनों में ज्ञान में विशेषता है एक को सर्प दिख रहा है एक को रज्जु दिख रहा है एक को दो दिखाई पड़ता है रज्जु अंश भी दिखाई दे रहा है सर्प भी दिखाई दे रहा है इदम अयम सर्प इदम अंश अधिष्ठान दिखता है और सर्प आरोपित दिखता दो दिख रहा अज्ञानी ज्ञानी को आरोपित नहीं दिखता रज्जू ही दिखता इदम हमसे ही दिखाई पड़ता वैसे यहां भी क्यों निदान सा ये ये क्या इस समय वो आत्मा एक नहीं गया सृष्टि के पहले तो एक ही था सृष्टि बनने के बाद में अभी वर्तमान में वो आत्मा एक नहीं है क्या अनेक हो गया प्रश्न कहते हैं न अभी भी एक ही है किंतु अज्ञानी की दृष्टि में अनेक दिख रहा अभी आत्मा नहीं दिख रहा है शरीर आदि दिख रहे हैं अभी अज्ञानी तो शरीर रज्जु में जो सर्प बुद्धि हो जाती है तो अज्ञानी सर्प समझाता उसमें रज्जू नहीं समझता किंतु तो ज्ञानी रज्जू समझता है प्रथम तरही आशित उच्चते फिर ये कैसे फिर आशित क्रिया कैसे लगा दी इस समय भी यदि वही आत्मा है तो फिर आशित था क्यों बोला आशित क्रिया क्यों लगा दी तब उत्तर देते हैं सिद्धांत यद्यपि इदानी स एवे वे ये समय वो एक ही है आत्मा ही है कल्पित वस्तु कोई सत्ता होती नहीं है सारी सृष्टि कल्पना है कोई सत्ता नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है यद्यपि ये व्यक्ति तथापि तो, तो अस्थि विशेष फिर भी सृष्टि के पूर्व में और वर्तमान में देखने पर विशेषता फिर भी विशेष है क्या विशेष है प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति के पहले जब देखते हैं अव्याकृत नाम रूप भेद एवं जगत था अव्याकृत अवस्था में था अपने आकृति नहीं थी इसकी उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में अपने आकृति इसकी नहीं थी नाम भी नहीं था घट पट मठ नहीं बोला पैदा ही नहीं हो तो क्या नाम देंगे क्या आकृति होनी उनकी अभ्याकृत अवस्था में थी राग उत्पत्ते उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में जगत कैसा था अभ्याकृत नाम रूप भेदम अभ्याकृत नाम रूप विशिष्ट था ऐसा था विशिष्ट जगत आत्मभूतम आत्मस्वरूप था इसकी अपनी सत्ता नहीं दिखाई दे रही थी उस काल सृष्टि के पूर्व अवस्था में तो आत्मा ही दिखाई पड़ता था आत्मा एक शब्द प्रत्येक होते उस समय एक ही ज्ञान का विषय होता था आत्मा हट पट मठ जगत नाम नहीं होता था क्यों अभ्याकृत अवस्था में था ये इसके अपना राम रूप प्राप्त ही नहीं था इसको इसलिए एक ही शब्द का ज्ञान का विषय हो रहा था शब्द जन्य ज्ञान का विषय होता था, था आत्मा ऐसे आत्मा शब्द का ज्ञान का विषय बन रहा था जगत उस समय जगत ऐसा जगत इधानी इस समय में अपने नाम रूप प्राप्त किया है उसने सृष्टि अवस्था में इधानी व्याकृत नाम रूप भेदत्व इस समय में विशिष्ट नाम रूप आकृति अपने आकृति प्राप्त किया है सबने वस्तु ने और नाम भी प्राप्त किया है सृष्टि काल में व्याकृत हो गया है थूलीभूत हो गया है आकृति विशेष आ गया है से भेद होने के कारण से अनेक का शब्द प्रत्येक गोचरत्व आत्मा एक शब्द प्रत्येक गोचर थे दुष् समय दो ज्ञान का विषय हो रहा है इधर तो अयम घटा जो बोलते हैं अयम अंश है वो तो आत्मा का है उसमें कल्पित है घट ऐसा होता है अयम सर्प बोलते हैं इदम अंश है वहां अधिष्ठान और सर्प अंश है कल्पित उसमें एक सत्य ज्ञान है एक बाधित ज्ञान है धर्म ज्ञान में दो होते हैं एक अधिष्ठान हमश विषय करता है और एक आरोप विषय करता है वैसे यहाँ ऐसे हर बधुस्त में ऐसा हो जाता है इसे अनेक शब्द प्रत्येकोचर गोचरम अनेक शब्द का विषय का, का बना हुआ है अभी वर्तमान में घाटा पठ मठ आदि और आगे आत्मा ही का शब्द प्रत्येकोचरम जो पूर्व में जो आत्मा आत्मा था उसके भी तो अनुवृत्ति है अधिष्ठान रूप में वही है कल्पित है सारे ये तो आत्मा के शब्द गोचर ज्ञानी के लिए आत्मा रूप में दिख रहा है वर्तमान में अज्ञानी के लिए अनात्म घटपटाधी रूप में दिख रहा है ऐसा हो जाता ये जगत ऐसी तिथि है वर्तमान में दो है ज्ञानी के लिए आत्मा रूप में दिखता है अज्या... माने वो ज्ञानी को तो अधिष्ठान अंश दिखाई पड़ता है और अज्ञानी को कल्पित अर्थ दिखाई पड़ता वस्तु दिखाई पड़ता है जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई एक को रज्जु का ज्ञान है जो विवेक रज्जु का विवेक होगा सर्प नहीं दिखता उस और रज्जु के अभी भी सर्प दिख रहा है बुद्धि हो जाती है केंद्र। सर्प बुद्धि होने के पहले देखते हैं तो दोनों की एक ही बुद्धि थी रज्जु बुद्धि थी सृष्टि तो के पूर्वावस्था में जब देखते हैं जगत को तो आत्मा ही प्रत्येक तो हो था आत्मा से अतिरिक्त तो कोई था ही नहीं ऐसा लगता केंद्र। अब सृष्टि होने के बाद व्याकृत हो गया थ्रीभूत हो गया जगत जब अपना नाम रूप प्राप्त कर लिया ऐसी स्थिति में अज्ञान के लिए जगत शब्द का वाच्य बना हुआ है और ज्ञान के लिए आत्मा शब्द का विषय बना हुआ है एक कहा एक जैसे दृष्टांत देते हैं भाष्य में एक इसके लिए माने पहले एक ही नाम होता था बाद में दो नाम हो जाता है इसके लिए दृष्टांत दे देते हैं कैसे यथा नाम दृष्टान देखो जल से फैन निकलता है जहां जाता है फेन निकलता है पानी से तो पानी का लहर चलता है तो फैन निकलता है तो वो फैन निकलने की पूर्व अवस्था जल था एक ही नाम होता था दो नाम नहीं होता था जब समुद्र में फेन निकलता है तो फेन निकलने के पूर्व पूर्वावस्था उसकी सृष्टि फेन की सृष्टि के पूर्व अवस्था में जली ही नाम था एक ही था यथा सलीलात पृथक फेन नाम रूप व्याकरण आप सलील से फेन जो व्याकरण रूप होना मैंने फेन अपनी सत्ता प्राप्त करना सब माने अलग से अतिरिक्त हो जाना तो उसके पूर्व अवस्था सलीलात पृथक अलग फेन नाम रूप व्याकरण आप पृथक सलीलात प्राक माने पृथक अवस्था प्राप्त करने की पूर्व अवस्था क्या होता है सलीला का शब्द प्रत्येक गोचर उस काल में एक ही शब्द का ज्ञान का विषय होता था सलीला बोलते थे जल बोलते थे जल से जब फेन निकलता है तो फेन निकालने के पूर्व अवस्था जो थी जल शब्द का ज्ञान ही होता था एक जल का ही ज्ञान होता था ठीक है और जब फेन निकल जाता है तो फेनम यथा सलीला पृथक नाम रूप बिहार प्रथम जिस काल में फेन अलग हो जाता है जल से अपने आकृति प्राप्त कर जाता है नाम प्राप्त कर जाता है वही व्याकृत अवस्था विषय है व्याकृतम होती जब पृथक हो जाता है नाम रूप भेद से अलग हो जाता है एक को जल बोलते हैं एक को फेन बोलते हैं सृष्टि होने के बाद फैन सृष्टि के पश्चात पुस्तकाल में तला तब क्या होता है सलिलम फेनम च दो बुद्धि हो जाती है वहां ज्ञानी की दृष्टि में तो जल ही है अज्ञानी की दृष्टि में फेन है सलिलम फेलम चि अनेक शब्द प्रत्यय भाग अनेक प्रत्यों का विषय बन जाता है भागीदार हो जाता है अनेक ज्ञान का विषय हो जाता है सलिलम एवं एक शब्द प्रत्यय भाग सलिलम एवं ज्ञान के लिए तो सलिलम एवं एक ही शब्द तो होगा और अज्ञान के लिए दो विषय बन जाएगा अधिष्ठान जल भी दिखता है खेन दिखता है दो, दो, दो का ज्ञान बन दो विषय बन जाएगा सर तरह सलिलम खेलम से अनेक शब्द प्रत्यय भाग शलिलम एव एक शब्द प्रत्यक्ष शब्द नहीं होना चाहिए है मूल पाठ तो भगवती के पूर्व फेनम पाथ पद है क्या तो ये, ये अधिक लग रहा ये में। में है फेरम पूर्व में दृष्टांत यह हो चुका है कि एक शब्द प्रत्यभाग फेरम भवती तरपत ऐसे दिया है ये फेनम पाठ ना हो तो अच्छा है। तो पूर्व पंक्ति लग गई है इसकी आपकी फेनों की आवश्यकता है तब उसी प्रकार यह समझना जैसे फेन और जल का दृष्टांत दिया फेन उत्पत्ति के पूर्व में जल एक ही शब्द का विषय बनता था फेन उत्पत्ति होने के बाद दो का विषय बनता है अज्ञानी के लिए अधिष्ठान के साथ में वो दिखेगा उसको जल और फेन दो बोलता है वहां अज्ञानी ज्ञानी के दृष्टि में एक ही जल शब्द का लक्ष्य होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी जगत नाम रूप प्राप्त करने की पूर्वावस्था सृष्टि की पूर्वावस्था में आत्मरूप नहीं था जगत कोई घटपट मठ बोला नहीं जाता था नाम भी नहीं था आकृति भी नहीं थी एक ही शब्द का ज्ञान का विषय था शब्द का ज्ञान का विषय विषय ज्ञान था होता था क्योंकि जब जगत हो गए कल, कल्पित जगत पैदा हो गए जैसे जल में फेन पैदा होता है वास्तविक कल्पित है वो भाई जली है वो ऐसे जगत जब पैदा हुए कल्पना से अज्ञान के बल से पैदा हो जाते हैं होने पर क्या होगा अज्ञानी के लिए दो शब्द का ज्ञान हो जाएगा अयम घटा वो इदम आत्मा का है और घटा कल्पित है अज्ञानी के लिए दो शब्द का विषय बन जाएगा और ज्ञानी के लिए उस काल में भी उसको अयम अंश ही दिखाई देगा ही दिखाई देगा कल्पित को नहीं देखता ज्ञान अधिष्ठान को देखता है देखता ठीक टीका देखते तो भाष्यकार ने जो कहा था आत्मशब्द की व्यपत्ति दिखाई थी आत्मा बने आत्मोतेर अतेर अततेर बा ऐसा दिया था ट्रिप्पणी का टीकाकार बोलते इसका विष्णु का श्लोक है देते हैं यच्च यदा दत्ते यार विषयां इह यच्चा सतत भावस्त आत्म की आत्मा इसलिए कहा जाता है आत्मा इसके इसलिए होता है क्या छोड़ छोटे साहब आत्मा पदेन सर्व्ञादिप आत्माच्य आत्मशब्द के आत्मा में आत्मा आया। तो भाष्य में दिया है सर्वज्ञ, सर्वशक्ति असनायादि सर्व संसार धर्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमृतो अभयो इसको आत्म शब्द से लेना है आत्मा वही अग्र आश्रित में आत्मा कैसा था ऐसा आत्मा था कि बोलना एक आत्मा इतनी पदेना सर्वज्ञादी रूप जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति आदि बोला हुआ है सारे विशेषण आत्मा का लगा ऐसे आत्मा था सृष्टि के पहले बागी कुछ भी नहीं थे सर्वज्ञानी का ऐसा कर देना कहा उच्चते अद्वयतर तो भाष्य में अद्वय पाठ है जहां उसके आगे उच्चते क्रिया आत्मा उच्चते इन शब्दों के द्वारा आत्मा ऐसा कहा जाता है उच्चते क्रिया से शेष लगाना पड़ेगा अद्वय के आगे उच्चते ऐसा बोलना होगा कहां आत्म शब्दे न कथम उत्तर लक्षण आत्मा उच्यते आत्मा शब्द के द्वारा ये ऐसा लक्षण सर्वज्ञ सर्वशक्ति अजर अमर अद्वय इत्यादि कैसे आएगा अर्थ आत्मा बोला हुआ है यह शंका है दोनों आत्म आत्मशब्देना कथम उक्त लक्षण है जो भाष्य में जो लक्षण बता दिया आत्मा का सर्वज्ञ सर्वशक्ति असन यादि सर्वस्थर्म वर्जित इत्यादि जो विशेषण चढ़ा दिया ये कैसे अर्थ आएगा यह आत्मशब्द के द्वारा शंका का कहा आत्मशब्द स्मृति उक्त व्युत्पत्ति बढ़ा रूढ़चर दो दो अर्थ है आत्मा का अर्थ ये सारे धर्म आत्मा में आ जाते हैं क्यों एक तो स्मृति में आत्मा शब्द की विपत्ति बताई है विष्णु पुराण ने बताया है विपत्ति और दूसरी बात शब्द का रूढ़ अर्थ होता है अंतर आत्मा को आत्मा कहा जाता है आत्मा भीतर है सबसे भीतर यह होगा उसको आत्मा कहते सबसे बाहर शरीर है शरीर के भीतर इंद्रिया है प्राण आदि है और उसके भीतर मन है उसके भीतर बुद्धि है बुद्धि के भीतर तो अंतरात्मा ही आत्मा कहा जाता है ये बोलना चाहते हैं तो रूढ़ी है यद्यपि अत सात्य गमित धातु से आत्मशब्द बनता है सात्या मनिन मणिग ऐसा उड़ादि सूत्र है माने शो अंतकर्मित धातु से मन मनिन प्रत्य होगा मन बचेगा सा बनता साम शब्द बन जाता है और अतः अत सात्य गमन धातु उससे मनिण प्रत्यय होगा लित्त होने से उपदा वृद्धि हो जाएगी आत्मन बन जाएगा तो उसका अर्थ होता है निरंतर चलने वाले को आत्मा बोलते हैं यौगिक अर्थ लेंगे तो यही होगा अगर यौगिक अर्थ करेंगे धातु का अर्थ निरंतर गमन है मन प्रत्यय करता अर्थ में है तो निरंतर गमन करता को बोलेंगे आत्मा ऐसा लेंगे तो ये जल आदि भी आत्मा हो जाएंगे वायु आदि निरंतर गमन वाले हैं आत्मा हो जाएंगे यौगिक अर्थ नहीं रूढ़ अर्थ लेना पड़ेगा जैसे गो शब्द रूढ़ अर्थ में प्रयोग होता है गमेर गो उड़ादि सूत्र है गम धातु से दो प्रत्यय करके गो बनाते हैं गम धातु का अर्थ जाना दो प्रत्यय का अर्थ करता गमन कर्ता को गो बोलना है तो जितने चलने वाले अगर यौगिक अर्थ लेंगे प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके अर्थ करेंगे और गम धातु है गमन अर्थक वाला है और गो प्रत्यय करता अर्थक है मिलकर के गमन करता हो जाता है तो चलने वाले जितने शब्द को गो बोलेंगे तो मनुष्य भी गो होने लग जाएगा किंतु वहां रूढ़ कर दिया जाता है मैंने अवय शक्ति को छोड़ करके समुदाय शक्ति से जहां अर्थ निकाला जाता है उसको रूढ़ बोलता है जैसे पाचका आदि शब्द वे अवयव शक्ति से अर्थ निकालते हैं पच धातु होता है रूल प्रत्यय होता है पचधातु का अर्थ पाक पाक होता है और नोबुल का अर्थ करता होता है मिलकर के पाक करता हो जाता है पाचक जाता है धातु का अर्थ भी है प्रत्येक का अर्थ भी है अवयव शक्ति से अर्थ लिया जाता है यौगिक शब्द और रूढ़ जहां कर दिया जाता है अवय शक्ति को छोड़ करके समुदाय शक्ति से अर्थ लेते हैं इसलिए गो शब्द का अर्थ है कि विशेष चौपाया जानवरों में सभी जानवर को भी नहीं है रूढ़ कर दिया जाता है इसी प्रकार यहाँ आत्मशब्द का रूढ़ है के शरीर के भीतर सबसे भीतर जो बैठा है उसी को आत्मा करके बोलते हैं यद्यपि अत सात्य गमन धातु तो से यौगिक अर्थ लेते हैं तो जितने चलने वाले हैं उसको आत्मा बोला जा सकता है किंतु यहां आत्मा शब्द में यौगिक अर्थ नहीं लेना है रूढ़ अर्थ लेना है क्यों शब्दों का अर्थ चार प्रकार में से किसी एक प्रकार से अर्थ लेना होगा कोई भी शब्द आएंगे कभी यौगिक अर्थ होगा शब्द का कभी रूढ़ अर्थ लेना होगा कभी योग रूढ़ लेना होगा जहां योग भी होगा रूढ़ भी होगा दोनों मिला के लेते हैं जैसे पंकज आदि शब्द होता है वो योगरूढ़ है वो और कभी कभी किसी अर्थ में योगी का अर्थ लेना किसी अर्थ में रूढ़ अर्थ लेना जैसे उद्भिद आदि शब्द आते हैं तो चार पैसे कोई एक अर्थ लेके आता करना होगा तो यहां आत्मा शब्द रूढ़ है आत्मा माने अंतर को ही मान, माना जाता है ऐसा एक तो यहां स्मृति है आत्मा आत्मशब्द स्मृति व्युत्पत्ति दिखाई है आत्मा का अर्थ व्युत्पत्ति पुराण में दिखाया है व्युत्पत्ति और दूसरा आत्मा आत्मशब्द रूढ़ है अंतरात्मा इसलिए आत्मा आत्मशब्द का अर्थ ये विशेषण से घट जाता है जो सर्वज्ञ सर्वशि विशेषण बोला चाह रहे ये कहा आत्मोतेर अत्येर अत तेरवा इसलिए ये सर्वज्ञ आदि हो जाता है कहा जाते हैं तो आत्म शब्द का व्युत्पत्ति बताई है विष्णु पुराण में उत्ति काम हो जाते हैं कहने का बा शब्द अर्थ आदानम का समुच्चे बा शब्द चकार के अर्थ में है जो भाष्य में बा है ना भाष्य में जो बा शब्द है आत्मतेर अत्यतर बात च समुच्चय करने के वहां आम पूर्वक दादाह भी लेना आदित्य स्मृति में आदित्य भी आएगा उसको समुच्चय करने के लिए बा बा का अर्थ च लेना और बा शब्द चार्थ भाष्य में जो बा शब्द है उसका च का अर्थ च का अर्थ और होता है आदान चुचित या तीन अर्थो दिया हुआ है माने अति दिया है एक आदान भी होगा ग्रहण करता है इसलिए आत्मा आत्मग्रह ऐसा जाता है तथा स्मृति स्मृति है यच्चाप्लोति यो भाव तस्मात आत्मे की आत्मशब्द से कहा जाता है सब किया जाता है आत्मा बोला जाता है कहा जाता है क्यों कहा जाता है आप होते सबको व्याप्त कर लेता है अधिष्ठान रूप से सबको व्याप्त करता है अथवा सर्वज्ञ सर्वशक्ति होकर के सबको व्याप्त करता है अधिष्ठान है कल्पित वस्तु अधिष्ठान को छोड़कर बाहर नहीं होते अधिष्ठान नहीं होते हैं जहां भी कल्पना मिट्टी में घर की कल्पना करते मिट्टी भयी है वहां व्याप्त है वस्त्र बोलते हैं धागा में कल्पित है अरे धारा हम वस्त्र बोलते हैं धारा में कल शुक्र है तो धारा इस नाम निश्चित है व्याप्त है तो आत्मा जगत का अधिष्ठान है सबका अधिष्ठान है तो सब में व्याप्त है यद चा प्रोटी आप व्याप्त हो सबको व्याप्त करता है इसलिए आत्मा कहा उसको एक दूसरा यद आदत्य वर्तमान काल में जीव रूप से सबका ग्रहण कर रहा है शब्द स्पर्श रूप रखा दंड का, का ग्रहण करने वाला यही है आदान मैंने ग्रहण करना सबका ग्रहण यही कर रहा है जीवरूप होकर के शब्द स्पर्स रूप्र सदों का भोग कर रहा है इसलिए उसको आत्मा कहा आदत्य आत्मा आपरोत्मा सबको ग्रहण करता है इसलिए आत्मा कहा तीसरा यात्ती सबको खा लेता है अति प्रलय प्रलयावस्था में सबको खा जाता है सुशुभ में कुछ बचाता नहीं सब खा जाता है जागरण स्वप्न में जगत जो तैयार है सुशुभ में सब खा जाता है वस्था में सब खा जाता है इसलिए अतिथ आत्मा को खाता है इसलिए आत्मा कहाय का आदमी होगा आत्मा ही शेष बचेगा बाकी कुछ नहीं है जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो कल्पित पशु नहीं रहेगा अधिष्ठान ही रहेगा इसलिए आत्मा कहती तीन हो गया चौथा चौथाश्य भाव जिसके निरंतरता है निरंतरीय जिसका कभी भी अभाव नहीं होता जिसका भूत भविष्य वर्तमान कभी भी अभाव बाकी जितने भी वस्तु संसार में हैं, उत्पत्ति के पहले नहीं अभाव था और नाश के बाद भी नहीं रहेगा अभाव हो जाएगा वर्तमान में एक थोड़ी देर के लिए अभ्यक्ता आदिनी भूतान मध्य अनिवारता अभ्यक्त निर्दान लेव तथा का परिवेगा पहले अभ्यक्त रूप में होते हैं अभाव रूप में होते हैं सारे हमारा शरीर हमारे जन्म के पहले हमारा शरीर नहीं था अभाव था इसका वर्तमान में इसका भाव हुआ है व्यक्त हुआ है ये और कुछ दिन के बाद में राम नाम सत्य होगा फिर अभाव में चला जाएगा फिर खो जाएगा यह आकृति नहीं दिखेगी ये नाम भी खो जाएगा आकृति भी खो जाएगी दोनों तो खो ये नाम रूपा पुंजय तो शरीर है खो जाएगी पहले भी खोया हुआ था बाद में भी खो जाएगा बीच में थोड़ी देर का हर वस्तु तो ऐसा ही इसलिए यश्य संतो भाव अश्य संतो भाव जिसके निरंतर भाव है आत्मा पहले भी है अभी भी है बाद में भी है। बहुत भविष्यत वर्तमान कभी भी अभाव नहीं आत्मा का अभाव कोई सूचना नहीं कर सकता अच्छा इसलिए तस्मात आत्मिक कीर्तित इसलिए उसको आत्मा कहा गया है आत्मा भाई इधम अग्रे एक आशित इत्यादि में आत्मा सब इसलिए कहा है अच्छा अत्र आपकी ज्ञान या जो एच आपने जो आपसी कहा आपकी का अर्थ ज्ञान सबका ज्ञान का विषय बना लेता है इसलिए आत्मा आपकी ज्ञान और व्याप्तिश्च दो है आपकी शब्द का अर्थ व्यापक है अधिष्ठान उससे से सब व्याप्त है और सबको ज्ञान प्राप्त करता है सबको जानता है वो, सबको जानने वाला है सव्यक्ति व्यक्ता न तो सब तस्यास्तिकता है सव्यक्ति वैद्यम शताशूद वैद्य पदार्थ जितने सबको वही जानता है न तो तस्यास्तिवत्ता उसको जानने वाला कोई नहीं यहां आपकी का अर्थ दो अर्थ है ज्ञान ज्ञान भी है सबको ज्ञाता भी है वो और व्याप्त भी है सर्वत्र व्याप्त भी है इसलिए उसको आपकी आपनोती बोला सत्ता स्पूर्णाध्याम सर्वम व्यापनौती देखो भाई कल्पित वस्तु में जैसे अस्थि भाती तीन अधिष्ठान का अंश होता है नाम रूप दो कल्पित वस्तु का होता है पंचोदशी ने कहा अस्थि भाती प्रियम नाम रूपम चत्य पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म जग रूपण चतुर्थ ऐसा है अस्थि भाती प्रिय हर वस्तु में तीन अंश दिखाई पड़ता है, है बोलते हैं, स्त होता है दीखता है वस्तु है अस्ति, ततो अस्ति, तटो अस्थि तटोभा होता है और प्रिय भी है तो पानी भरने वालों के लिए प्रिय है कोई भी वस्तु अप्रिय नहीं किसी ने किसी को प्रिय होगा तो ये अस्थिभाति प्रिय जो अधिष्ठान का अंश होता है हर वस्तु घट फूट भी जाए तब भी अस्थिभा नाश नहीं होगा रहा है उसकी आकृति नष्ट हो जाएगी घटनाम नष्ट घटना अस्थिभा मृत्यु में रहेगा मृतिका अस्थि बोलेगा उसका मृतिका भाति ऐसे कर दे अस्थिभा तो यही बोलते हाँ सत्तापूर्णाप्यान जो हर वस्तु में अस्थि अस्थि क्रिया लगती है घटअ पट असन मठ असन घटअप भाषा प्रकाश हटे इत्यादि बोलते हैं अस्थि रूप से सर्वत्र उसकी सत्ता व्याप्त है किस तरह से सत्ता व्याप्त है कहा है। सत्ता स्पूर्णाभ्याम सर्वम व्याप्त होती है हर वस्तु को व्याप्त कर रहा है आत्मा किस रूप से कर रहा है सत्ता और स्पूर्ति के द्वारा ये दो धर्मों के द्वारा है रूप से हर वस्तु में अस्थि बोलते हैं घटनाइय नहीं बोलते है बोलते हैं अस्थि नास्ती बोलते समय में अस्थि लगता है अभावो अस्थि सत्ता उसका अस्तित्व सर्वत्र दिख रहा है और भाती प्रकाश वस्तु दिखता प्रकाशित होता है इस रूप से सर्वत्र व्याप्त है और सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिक्व से है इसलिए उसको सर्वज्ञ भी, भी कहा सर्वशक्ति भी कहा आत्मा को कहा जाता है सत्ता प्रदान है ना उपादान तो सत्ता देने वाला उपादान कारण होता है उपादान के धर्म कार्य में आएगा सत्ता प्रदान उपादान यानी यहां पर विभक्त उपादान समझना आत्मा को परिणामी उपादान है विभक्त उपादान सत्ता प्रदान है उपादान तो सूचनात्मक सत्ता प्रदान है अस्तित्व सत्ता दे रहा है सर्व सब को दे रहा है इसका मतलब उपादान कारण है वो माना कारण का धर्म ही कार्य में आता है नैयाय भी मानते हैं कारण गुणान स्वसमान जातीन कार्य गुणान आरभे ऐसा नैयायी बोलते हैं कारण जो गुण होंगे वो गुण अपने समान जाति वाला कार्य को लाते हैं धागा में जैसा रूप होगा कपड़ा में वैसे रूप पैदा होता है धागा का रूप कारण है धागा से कपड़ा बनना है तो धागा का जो गुण होंगे रक्त धागा होगा लाल धागा होगा कपड़ा भी लाल बनेगा वैसे वो तो धागा धागा से कपड़ा पैदा होगा तो धागा के रूप से कपड़े का रूप पैदा होगा ऐसे असमय कारण होता है ऐसा हो जाता तो सत्ता प्रधान है नाम तो अस्तित्व सत्ता दे रहा है सब में अस्ति अस्ति अस्ति आत्मा है वो नहीं सत्ता के प्रदान के माध्यम से उपादानत्व सूचना उपादान, तो उपादान कार्य उपादान के धर्म कार्य में आता है ऐसा देखा है वहां ऐसे सर्वशक्ति कौन हाँ सर्वशक्ति हो जाता है अति इति आना आगे अति शब्द आया यदा अपनौती यद का आगे, आगे अर्थ अठ्त करेंगे अति भाष्य में है ना अति आपनौती और अति शब्द के द्वारा क्या लाने कहना आप नौती का अर्थ हो गया अति का अर्थ करते ही सजातीय विजातीय स्वगत तीनों भेदों से, सुगात से रहित जैसा दूसरा भी नहीं है कोई नहीं है वो सावयव नहीं है और उससे भिन्न कोई नहीं आने अतति इति आने ना अति समर्तित्व तो उच्चता अति पद के द्वारा संहार करता माना गया प्रलय काल में सबको खा लेता है वो आत्मा ही बचेगा और कुछ नहीं बचता है क्या अधान का ज्ञान होगा कल्पिक वस्तु तो उसी में खो गए ऐसा ऐसा हो जाता है अति समर्पित्व उच्च संहार करता अति पद के द्वारा प्रलय काल में सबको संहार करता है और अतथितियाना अतः आतन से जो आत्मा बनाया उसके लेके क्या करेंगे त्रिवेद परिचय राहित स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद तीनों भेदों से नहीं माने तो वो आत्मा ऐसा है वो आत्मा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं दूसरा आत्मा नहीं है और कोई सवैव वस्तु नहीं है वो और विजातीय कोई पदार्थ भी नहीं आत्मा से भिन्न कोई अनात्म पदार्थ वो भी नहीं ये बोलना है कोई नहीं एक भेद कहा जो तो स्वगत सजातीय विजातीय भेद समझना हो पंचदशी में एक विद्या रन ने कहा है वृक्ष स्वगतो भेद पत्र पत्र पुष्प फलादिता वृक्षांतरात सजाती यह विजातीय शिला वृक्ष में तीन प्रकार के भेद देख रहा हो स्वगत भेद होता है उसके पत्ते का भेद आएगा वृक्ष में वृक्ष पत्ता नहीं है ऐसा बोला जाता है वृक्ष शाखा नहीं है नगार आएगा वृक्ष में वृक्ष से स्वगतो भेद वृक्ष में स्वगत भेद होता है उसके पत्ते से शाखा से फल से पुष्प से वृक्ष पुष्प है वृक्ष फल भी नहीं ऐसा बोला स्वगत भेद आता है वृक्ष तो में तो स्वाविक वस्तु में तीनों आते हैं भेद वो सावय है दूसरा वृक्षांतरात सजातीय अन्य वृक्ष से अन्य वृक्ष में भेद आएगा अयम अयव हो जाएगी ये सजातीय भेद आएगा इसी प्रकार विजातीय शिला पत्थर का भेद जो आता है वृक्ष पाषाण नाम वृक्ष पत्थर नहीं है भेद आया पत्थर आदि से जो भेद आगे विजातीय भेद है ऐसा वैसे तो हमारे शरीर में तीनों भेद है हाथ का भेद है पैर का भेद है सब ये भेद है सजातीय ये, ये, ये मनुष्य वो मनुष्य नहीं है ये जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं भेद उसका भेद है यार भेद भेदातीय भेद वृक्ष का भेद है पशु आदि के साथ भेद है विजातीय भेद तीनों भेद है किंतु आत्मा में तीनों भेद नहीं है माने वो एक ही है निर्वैव है उससे भिन्न कोई भी नहीं है ये इसलिए अतत्ति का प्रयोग किया अतः आपने का प्रयोग किया क्या आ? तो वो भी आ जाएगा देश काल में आएगा सभी देश में सभी काल में है सभी वस्तु में है क्यों उपादान जो होगा सभी वस्तु में रहेगा ही इति यादि वर्जित इति इसलिए असनायादि वर्जित इत्यादि विशेषण करा दिया एक नंबर टिप्पणी एवं वर्जित असनायादि वर्जितत्वादि विशेषण जातम सिद्ध थी इस तरह से जब त्रिविद भेद सहित होगा तो ये असनादि वर्जित माने तीनों प्रकार नहीं रहेगा स्वगत सजाति बिजाती कोई भेद नहीं है तब ऐसा भाष्य कहा असनायादि सर्वधर्म वर्जिता आदि विशेषण सार्थक होगा एक आगे ठीक में जाते हैं विषय आदान है आदाना रूढ़िया प्रत्येक अवैध उच्चते और जो को आत्मा का अर्थ रूढ़ी से अंतर आत्मा को ही आत्मा कहा जाता है क्यों विषय आदान के द्वारा विषय ग्रहण करने वाला होने से विषय आदान है ना शब्द स्तर से रूप विषयों का ग्रहण करता होने से आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा को ही कहा जाता है ये रूढ़ी के द्वारा विषय आदान विषय आदान के द्वारा ग्रहण के द्वारा आदत्य अथवा रूढ़ि लेकर के दो में से कोई भी एक अर्थ लेकर के प्रत्येक से उच्चते, प्रत्येक अवैध इस अंतरात्मा से अवैध माना जाएगा वह एक माना जाता है उप्त रूप आत्मा, आत्मा पद उच्य थे इसलिए आत्मपद के द्वारा कहा जाता है कहा आत्मा वही के आत्मा से एक ये अर्थ आता, आता है कहा लोग टिप्पणी विषय प्रदान आदान है विषय आदानम माना रूपादि दृष्टित्वादी है जो रूपादि के दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता बनना है ये विषय आदान है विषय को ग्रहण करना है तसे प्रती प्रसिद्ध ये अंतरात्मा में ही प्रसिद्धि है रूप आदि का ग्रहण करने वाला आत्मा ही होता है अंतरात्मा प्रसिद्ध है आत्मशब्द रूढ़ विषयत् अर्थात आत्मश्रद्ध में रूढ़ होने से उसी का विषय है का विषय होने से ठीक है हमें आगे कहते हैं अभिभ्यक्त नाम रूप व्यावर्तन आत्मात्र अवधारण थो शब्द इतिहास वर्तमान जगत के व्यावृत्ति करने के लिए बई लगाया आत्मा ही था जब अभी जो अभिभ्यक्त नाम रूप है जिसके नाम रूप प्राप्त है जगत का फूलीभूत अवस्था में जगत है इसकी व्यावृत्ति करने के लिए यह जगत नहीं था उस काल में ये मत नहीं बोलते थे उस काल सृष्टि के पहले इसलिए बई लगाया आत्मा ही था ऐसा कहा अभिवक्त नामूप व्यावर्तने न अभीवक्त नाम रूप सृष्ट है इसके जवृत्ति के माध्यम से आत्मा आत्म आत्मा आत्म के लिए अवधारण करने कराने के लिए बई लगा दिया है आत्मा बग्रेक बई इद्त नामूप कर्म भेद भिन्नम जगद आत्मा एको अग्रे जगत अपराग आसीत ऐसा ठीक काम का एक उप्तम यद उप्तम क्या अर्थ है क्या करना पूर्वत्र प्राण शब्द प्रजापति रूप यद उप्तम जिसको सृष्टि अवस्था बताई थी पहले पूर्व में जो सृष्टि फैलाई थी कर्मकांड प्राण शब्द से कहा था क्या एक ताण से आत्मभाव आप गेवता आप्यदि मंत्र आया था प्राण शब्द से कहा था पहले मान ये जो पूर्व आरम कहा गया था जगत की चर्चा थी वहां पूर्वत्र प्राण प्रजापति प्राणशब्द प्रजापतिपुर यदुक्त किंतु यदुक्त के स्थान में टीकाकार कथें यदूत पाठभाष्यम होता तो अच्छा होता इति पाठ साधु यदुक्त के सामने यदूत पाठ होता तो साधु होता तदि यदूत हो तो क्या कम उत के क्या कथे तत इदेन प्रत्यक्षाद प्रसिद्धि उच्च प्रत्यक्षाद प्राप्त होने वाला उत्सव नई था ये होगा कहा हो जाता नु अग्रेट विशेषण आशित भूतत्व उत्तेश्च पूर्व में तो आत्ममात्रम इधान आत्ममात्र नवती देखो एक तो आशित क्रिया लगा है और एक अग्रे विशेषण लगा हुआ है इससे सिद्ध होता है पहले तो आत्ममात्र ही था वर्तमान में तो आत्ममात्र नहीं है और भी हो जाते सद वस्तु हो जाएगा और भी यह अर्थ आएगा पूर्वाधिक नु अग्रेट विशेषणा आत्मा वही इदम अग्रे अग्रे विशेषण लगा है और आशित क्रियापद लगा दिया था मात्र ही था उस काल में था अभी तो और भी है ऐसा अर्थ आ जाएगा यानी सत्य और भी है ऐसा अर्थ आएगा अग्र विशेषात आशित भुत, भूतत्व उठते आशित भूतत्व का कथन कर रहा है लंगलकार का प्रयोग है पूर्व में आत्मात्र पूर्व तो आत्मात्र था ठीक है सृष्टि के पहले तो आत्मात्र ठीक है ईरानी अब यानी सृष्टि काल में तो आत्मा आत्मात्र न भगते अभी तो आत्मा आत्मात्र नहीं होगा किंतु तथा पृथक सत अस्त आत्मा से पृथक ही सब वस्तु है इसका पहले एक ही आत्मा सत आत्मा था अभी अनेक शत हो गए ऐसा आता आएगा पृथक या कल्पित वस्तु नहीं सब वस्तु ऐसा है यह आता आएगा या अग्रे और आशित क्रिया से आत्मा उसी समय अकेला था अभी तो अनेक हो गया यह अर्थ आएगा पूर्वाधि किंतु तथा पृथक उस आत्मा से अलग वस्तु सब वस्तु है प्रतीय ऐसा प्रतीत होता है विशेषण और आशित क्रिया के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है प्रतीयति न अद्वितीय आत्मा इस काल में अद्वितीय आत्मा की प्रतीति नहीं होती है और भी वस्तुएं सब वस्तुएं ऐसा प्रतीत होता है ये शंका करता है पूर्वाधिक शंका किया क्यों येदानिम सहयोग क्या इस समय वो एक नहीं है क्या पहले तो एक था अभी तो एक नहीं वो सिद्धांत तो उत्तर देंगे कहते जड़स्य माइक कश्यचित अधिकोता सबको अयोध्या आत्मा अधिक नत्मा में अभिव्यत्व ही है सिद्धांत बोलते हैं तो जड़ जो होता है जड़ पदार्थ मायिक है माया वाले हैं था, था, प्रत्यय करके बना दिया है माईक है। जड़ से माई जो माया वाले होते हैं माया जन्य जो होते हैं अज्ञान जन्य वस्तु होता है जड़ है जड़ माईक से माई, माई माई पदार्थ जड़ है उसका कदाचित अभी स्वतः सत्व आयोजा अपने अस्तित्व नहीं होता उसका जो माइक पदार्थ रजू में सर्प होता है कभी भी उसके अपने अस्तित्व है ही नहीं माइक पदार्थ का अपने अस्तित्व स्वतः सत्व आयोग आत्मलो अधिवत्यत्व आत्मा का अधिवत्यत्व न विरोध है इसका हाल में विरोध नहीं है ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा ही है अभी अज्ञानी की दृष्टि में अन्य दिखा विरोध अस्तित्व कहा न सिद्धांत ने कहा पूर्व पक्ष भी प्रश्न करता है तरह ही आत्ममातृत्व से इदान में भी सत्य भूतत्व होते का फिर आशीत क्यों बोला अग्रे क्यों बोला ये समय में आत्ममात्र ही है तो आशीत क्रियापद क्यों लगाया? और अग्रे विशेषण क्यों लगाया ये समय में जब है आत्ममात्र ही है तो अग्रे विशेषण और आशित क्रिया क्यों लगाई ये शंका है तरी आत्ममात्रत्व से इदान में यदि आत्ममात्र ही इस काल में भी ऐसा है कल्पित वस्तु माईक होने से उस अस्तित्व तो नहीं है आत्मात्री तो, तो फिर ये आशित किया क्यों तो लगा अग्रे पद क्यों लगा दिशे क्या गति इसके क्या गति होगी क्या अर्थ करोगे पूछता है पूर्वाजी कथम तर ही आशित उच्चते फिर आशित क्यों कहा था क्यों बोला अभी भी जब है आत्मात्र है तो आशित क्यों बोला तो सिद्धांत उत्तर देंगे ठीक है इधम उपलक्षण अग्रे इत्यपि कथम ये आशित जो कहा पूर्वाजी ने आशित जो कहा यह उपलक्षण है माने अग्रेय के लिए भी वही उपलक्षण बना हुआ है अग्रे शब्द भी नहीं घटेगा तब तो वर्तमान में भी जब आत्मा यह कि वही आत्मा यह और कुछ नहीं है तो फिर अग्रे विशेषण क्यों सिर्षि के पूर्व क्यों विशेषण और आशित क्रिया क्यों एकदम उपलक्षण जो आशित पद दिया है उपलक्षण के लिए है अग्रे इत्यपि कथम इसी दृष्टि अग्रे शब्द भी कैसे होगा फिर विशेषण कैसे बनेगा यह भी समझना चाहिए कहा सिद्धांत कहना चाहते हैं देखो भाई जगत कालत रहे भी आत्म व्यतिण अभाव हो ये भी उत्तर दे रहे हैं यदि भी देखो जगत तीनों कालों में भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में कभी भी देखो आत्मा से अतिरिक्त उसे से के की सत्ता है नहीं वर्तमान में जो देखता है इसमें भी आत्मा से अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं होती है से अतिरिक्त सत्ता सर्प की हो सकती अरे जज्जू ज़, ज़, को निकाल देंगे सर्पनाथ की चीज मिलेगा ही नहीं जो तो सर्प करके डर रहा है जो जानकार व्यक्ति रज्जू को खींच देगा तो उससे सर्प गायब हो जाएगा रज्जु के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता उसकी है, उसके है सर्प की सत्ता से रज्जु की सत्ता तो अतिरिक्त है सर्प के अभाव काल में भी है वो किंतु रज्जु में जो सर्प भास्ता है तो रज्जु के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता इस प्रकार ये जगत जो अभिवर्तमान है ये भी ऐसी स्थिति है जगत हर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में इस जगत का आत्म आत्म से अतिरिक्त रूप से अभाव है आत्मा से अतिरिक्त विषय जगत नहीं नहीं मिलता कल्पित वस्तु तो अधिष्ठान से अतिरिक्त विषय मिलता ही। है अभाव है यद्यपि है प्रत्यक्षाद संकया उत्तम आत्मा तत्व बुद्धो नरोहे है तो आत्मा से अतिरिक्त जगत की स्थिति तीनों का आलमन है फिर भी तथा बोधन है उस प्रकार के आत्मा का ज्ञान कारण है आत्मा आत्मा बोल करके बोल देंगे खाली तो क्या होगा बोध्यस्य जो शिष्य लोग होंगे जो बौद्य वस्तु जिसको ज्ञान करवाना है जो बोध्य होगा उसका प्रत्यक्ष उसको तो प्रत्यक्ष जगत दिख रहा है आत्मा से अतिरिक्त तीनों कालों में जगत नहीं है बोल देंगे उसको तो जगत प्रत्यक्ष प्रमाण से जगत दिख रहा है प्रत्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष का विरोध होगा आत्मा कैसे होगा इसका तो जगत है बोलेगा हो तो में भले आत्मा रहा हो किंतु वर्तमान में जगत है उसको तो आत्मा दिखता नहीं शिष्य को तो आत्मा नहीं दिख रहा जगत दिख रहा है रज्जु में जिसको सर्प दिख रहा है अज्ञानता से सर्प ही दिख रहा है वैज्ञानिक को दिखता है तो ये कहना चाहते हैं प्रत्यक्षाद विरोध वो बुद्ध जो वस्तु का शिष्य शिष्यादि होंगे बुद्ध ज्ञान कराना जिसको बुद्ध बोध ही तुम योग्य बोध्य ज्ञान कराना जिसको योग्य है वो बोध होता है तो उसमें प्रत्यक्ष विरोध उनको प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध आ जाता है कैसे आत्मा हो सकता है घट तो पर मठ दिख रहा है जगत दिख रहा है संज उत्तम आत्मतत्व तो तो बुद्ध नारायण केवल आत्मा ही है कहने पर उस शिष्यादि के बुद्धि में आत्मतत्व तो तो बैठने वाली नहीं है आप बोलते रहो आत्मा ही आत्मा आत्मा आत्मा क्योंकि उसको तो जड़प दिख रहा है आत्मा तत्व तो तो बैठेगा ना इसलिए क्या करना होगा अतः प्राग उत्पत्ति आशित होते इसलिए भाई उत्पत्ति के पहले आत्मा ही था ऐसा कहा जाता है बुद्ध चित्तम अनुसृत्य तदपि बौद्ध के चित्त को लेकर के माने उसने मान लिया है वर्तमान में जगत है शिष्य ने मान रखा है अज्ञानी है वर्तमान जगत है इसलिए कहा पहले आत्मा ही था ऐसा बताया जा रहा।, रहा है बुद्ध चित्तम अनुसूचित बौद्ध के जो मन के अनुसार करके जैसा उसकी मान्यता है वो जगत को मान रहा है वर्तमान में उसको लेकर के तदपि नाम नाम रूप अभिव्यक्ति अभाव अपेक्ष जो बताया गया है जगत वर्तमान में वो भी नाम रूप की अभिव्यक्ति की अभाव लेकर के पूर्व काल में नाम रूप नहीं थे जगत के नाम रूप नहीं था एक प्रत्येक वस्तु का नाम भी नहीं था प्रत्येक व्यक्ति भी नहीं थे इसके अपेक्षा थे न तो इधानी आत्ममात्र तो अभाव है पड़ेगा ये अभिप्राय से नहीं बोला है अग्रे विशेषण और आशित कि इस समय में आत्ममात्र नहीं है ऐसा कहने के लिए नहीं इस समय में आत्ममात्रा ही है किन्तु बुद्ध जो शिष्य आदि है वो समझ नहीं रहा उसको समझाने के लिए पूर्व विशेषण इसलिए कहा यद्यपि यद्यपि इधा अस्थ विशेष यद्यपि इस समय भी है तो एक कि किंत विशेष क्या है पूर्व पूर्वावस्था ऐसी थी आत्मा की प्रागुत्पत्तिर अब्कृत नामूपेद आत्मूतम आत्मक प्रत्येकोचर जगत जगत जो था उसकाल में जगत नाम नहीं था जगत मन आकृति भी नहीं थी क्या था अव्यावस्था में था। अपने नाम रूप प्राप्त नहीं किया था सृष्टि के पूर्व में जो नाम रूप विशेष अभी बना हुआ इसका आत्मभूतम आत्म रूप ही था वो आत्मा से अतिरिक्त तो इसी सत्ता नहीं दिखती थी आत्मा ही शब्द प्रत्येकोधन आत्मा ही आत्मा ही एक शब्द जो आत्मा शब्द उसी के शब्द जन्य ज्ञान का विषय बन रहा था सृष्टि के पूर्व काल में ऐसा जगत ईदानिंद इस समय में अपना स्वरूप प्राप्त कर रहा है इदानिंद नाम रूप भेद भेदत्व इस समय में नाम रूप विशिष्ट हो गया है अनेक शब्द प्रत्येक गोचरम अनेक शब्द का विषय बना हुआ है आत्मा शब्द जगत शब्द दो शब्द का विषय बना हुआ है और आत्मा ही का शब्द प्रत्येक गोतर अज्ञानी के लिए दो शब्द है वहां और ज्ञानी के लिए एक शब्द आत्मा ही शब्द गोचरम कल्पित वस्तु को नहीं जानता ज्ञानी अधिष्ठान को ही जानता है ये विशेष है टीकाशे देखें अव्याकृतो नामरूप रूप भेदो यमिन नामरूप नाम रूप भेद है जिस जगत में यगती जमिन आत्मा जिस आत्मा में ऐसा अभ्याकृत नामरूप रूप बेद है तथा तथा आत्मभूतम इत्यादा ऐसा जो माने मान्य जगत आत्मरूप में था नामरूप नहीं थे ऐसा था उसका इसलिए आत्मा ही का शब्द प्रत्येक गोचर कहा था एक ही आत्मशब्द का ही विषय बनते थे ज्ञान का विषय आत्मशब्द जन्य ज्ञान का ही विषय होता था इसका अपना नाम नहीं था अपना आकृति नहीं थी यद्यपि प्राग उत्पत्तिर बाग बुद्धि अभाव है ना देखो यद्यपि ऐसी स्थिति है उत्पत्ति के पहले न बाणी है न बुद्धि है दोनों का अभाव है शब्द प्रत्यय तव अभी न ये दोनों शब्द प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए आत्मा ही का शब्द गोचर भी नहीं होना चाहिए आत्मा शब्द का उच्चारण करना तदगत बुद्धि ज्ञान होना ये दोनों न तो ज्ञान होना होगा न आत्मा शब्द का प्रयोग होगा उत्पत्ति के पहले बाणी भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है बाघ बुद्धि दोनों का अभाव है फिर ये आत्मा ही का प्रत्येक गोचरण कैसे बोला हुआ उस काल में आत्मा शब्द जन्य ज्ञान का विषय कैसे बोला वहां न शब्द है ना, ज्ञान है यद्यपि प्राग उत्पत्ति और बाघ बुद्धि और अभाव देना वहाँ बाणी भी नहीं है और शब्द जन्य ज्ञान भी नहीं है बुद्धि मानी ज्ञान दोनों न होने से शब्द प्रत्योग तऊ तो अपि ये दोनों शब्द प्रत्यय दोनों शब्द भी प्रयोग नहीं होना चाहिए आत्मा अब यदि आशीर् और तजन्य ज्ञान भी नहीं होना चाहिए तथापि फिर भी इधानी तदानिम तनाथ सुख्तिकालीन आत्मत्व विवाह कहते हैं इरानिम तदानिम आत्मत्व इस समय का आत्मा उस समय का आत्मा को लेकर के प्रयोग होता है जैसे सुखतात्थित सुखिकालीनात् आत, आत्मत्व जैसे सोया सु, हुआ से उठा हुआ व्यक्ति सुख्तिकालीन आत्मा और सोया हुआ आत्मा का अलग भेद हो जाता है ऐसा करके बोला गया है विवाह प्रमाणांतरण ज्ञाप अर्थापत्ति आदि के द्वारा जाने जो सुसुद्धिकालीन आत्मा आगे जाकर के प्रमाणांतर से जानता है बाप्य प्रतीक्षा प्रमाण से वही आत्मा यह करके जानता है उसी प्रकार यहां भी समझना है तदान आत्मा ईदान आत्मा को समझना है कहा तदानिम आत्मा एक एवं आशीत ये कहा जैसे सुशुक्ति काल का आत्मा और जागृतकालीन आत्मा विभेद हो जाता है एक ही आत्मा है वैसे करके तदानिम और ईदानिम करके बोला गया है कहा बदती प्रत्येकी ऐसा बोलता भी है व्यक्ति जैसे सुचलिकाल ने आत्मा को जागृत में आकर के बोलता है उसी प्रकार यहां भी उसी प्रकार बोला है आशित बदती बोलता है आशित बोलता है और प्रत्येक जानता भी है ये इण दत्तव का रूप में इक स्मरण है एक धातु है शब्द प्रत्यय चार की अत्र शब्द प्रत्यय अभी इतव लिखित पुस्तक अस्त शब्द प्रत्यय अभी इतना ही था तौअ पाठ नहीं लिखित पुस्तक में तौअ पाठ नहीं है शब्द प्रत्यय अभी नस्ता कुछ काल में शब्द भी नहीं था ज्ञान भी नहीं था इतना बोला पर्याप्त होता है तौअपी की जरूरत नहीं तव की आवश्यकता नहीं लिखित पुस्तक में ऐसे पाठ है यथाश्रोते जैसा सुनाई पढ़ता है शब्द प्रत्यय तौअ ऐसे सुनाई पड़ता है यथाश्रोते तौअ यथोक्तु मैंने वो जो यथोक्त है दोनों आत्मा आत्मशब्द और आत्मशब्द जन्य ज्ञान शब्द प्रत्यय आत्मशब्द आत्मशब्द जन्य ज्ञान दोनों आत्मा का शब्द प्रत्यय इत्यार्था इसको ऐसा अर्थ करना पूर्वकाल में बताया अच्छा इधर प्रमाणांतरण दो नंबर टिप्पणी थी प्रमाणांतर अर्थापत्यादि अर्थापत्यादि प्रमाण से सब मानता है वही आत्मा या आत्मा जाग सुशुद्धिकालीन आत्मा और जागृत वो एक मानता है इसी प्रकार वहां भी माना जाएगा देखा। आगे बोलते हैं तथा उगते ईश्वर से वहा आत्मा एक शब्द प्रत्यवस्था इस इसी प्रकार उक्त ईश्वर से जो ग्र का आत्मा अवैध मग्रह आशित आदि है जैसे सुषुक्तकालीन आत्मा को लेकर के जागृतकालीन आत्मा में हो जाता है जागृतकालीन आत्मा में अनेक शब्द का ज्ञान हो जाता है और सुषुद्ध कालीन एक आत्मा का ज्ञान हो जाता है शब्द विषय का ज्ञान किया जाता है इसी प्रकार यहां भी है तथा उक्त ईश्वर से पूर्वोक आत्मा ये मंत्री आसिद आदिश्दर का आत्मा एक शब्द आत्मा शब्द और आत्मा आत्मशब्दजन्य ज्ञान ये दोनों हये दृष्टि प्रणाशब्द्युत् आत्मशब्द्युत्पत्ति पता है पुराण के मध्यम से यच्चात्म आते यतिषिया संतद भाव तस्म की आत्मशब्दी व्युत्तिषेज्ञादी से है इस था सर्वज्ञत्व आदि के द्वारा ईश्वर है सर्वग्त्वा धर्म है इसलिए अनेक शब्द वर्तमान में अनेक शब्द और ज्ञान का विषय बना हुआ है अनेक शब्द अभिवेक के नाम घटाधि शब्द सृष्टिकाल में आत्मा करके नहीं जान रहा है घट पट मठ जान रहा है का ज्ञान पूर्वकाल में आत्मा शब्द का ज्ञान और विषय वही आत्मा था ज्ञान भी आत्मा का होता शब्द था तो तो किल में घटप्ठान पर्याय सतश गोचर का देखो अभिवेकियों के लिए वर्तमान काल में जगत दिख रहा है जैसे घटादि शब्द का प्रयोग करता है शब्द घटाधि और घटाधि शब्द में ज्ञान हो रहा है उसको घटा पटा मठ का ज्ञान हो रहा है वो आत्मा और घटा संघ करके आत्मा धर्म भी दिख रहा है घटा हुआ घटासन पटासन मठ अस्तित्व भी दिख रहा है आत्मा धर्म भी दिख रहा है माने अधिष्ठान का धर्म भी दिख रहा है आरोपित वस्तु भी दिख रहा है दो दो ज्ञान का विषय बना हुआ है वर्तमान जगत आत्मा शब्द का पर्याय सत शब्द होता है आत्मा शब्द का पर्याय सत शब्द होता है उसका विषय भी बना हुआ है घट शब्द का विषय और आत्मशब्द का परिया जो सब शब्द है उसका विषय बना हुआ गोचर शब्द से भाव प्रधान या गोचर का था गोचरत्व लेना जैसे द्वयो कह दिवचन एक वचन सूत्र में द्वित्व एकत्व बोलते भाव प्रधान द्वी एक की दित्व और एकत्व की भी, है।, दित्तो एक की भी है भाव में तो प्रत्यय लगता है यहां पर भाव प्रधान है गोचर शब्द में गोचरत्व तो धर्म लेना भाव प्रधानत्व तुम अगीकृत्य ऐसा स्वीकार करेंगे गोचरत्व ऐसे ऐसे लेना है गोचर शब्द गोचरत्व ऐसे बहुग्रीणा ऐसे बहुग्रीह के आश्रय लेकर के नपुंसकत्व दृष्ट हो तो प्रत्यांत जो होगा नपुंसक हो जाता है तो अंतम त्रिपम तलांतम स्त्रियां तो प्रत्यांत नपुंसकृत आत्मा का शब्द गोचरम ऐसा कहा है नपुंसक लिखे किया है भाष्य है इससे अर्थ होता है गोचरत्वम लेना होगा गोचर होता तो गोचरा पुलिंग हो जाता न गोचरम बोला हुआ है न पुंशिंग में प्रयोग किया भाषा का इसका मतलब तुम ऐसा न करना पड़ेगा टीकाकार गोता विवेकी नाम विवेकियों के लिए तो आत्मा ही का शब्द प्रत्येक गोचरम ये समय भी विवेकी के लिए तो एक ही शब्द प्रयोग करता है आत्मा ही बोलता है और ज्ञान भी आत्मा का ही होता है अधिष्ठान का ही ज्ञान होता है विवे की कल्पित प्रश्न का क्या है रज्जू को जानने वाला जो होगा विवेकी उसको सर्प बुद्धि नहीं होगी रज्जु बुद्धि रहेगी तो तो रज्जु को जो नहीं जानता है उसी को सर्प बुद्धि है जगत बुद्धि अज्ञानी को ही है ज्ञानी को जगत बुद्धि नहीं है आत्मबुद्धि है भगवान बुद्धि यह बात समय हो गया है ओम बान में मन से प्रतिष्ठित मनोमे प्रतिष्ठित दर्शन माणी स्थानीना पुराता संबा जलिष सत्यम बलिषा तनुवा तलपता